Oh पचासवें श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है जिसमें सिद्धि प्राप्त था, था, हुआ था ब्रह्म तथा अपनोति बोध हमें समाज से नहीं वो निष्ठा ज्ञान से परा ये कहा हुआ था जो सिद्धि प्राप्त हो गया पहले कर्म निष्काम कर्म पर कर्म के द्वारा ज्ञान निष्ठा योग्यता सिद्धि प्राप्त की निष्काम कर्म के माध्यम से भगवान अंतकर्म की सिद्धि करने से आगे ज्ञान ज्या, ज्ञान में निष्ठा की योग्यता आ जाती है अभी ज्ञान हुआ नहीं उसके बाद कर्म त्यागता होती नष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होगा जब ज्ञान निष्ठा योग्यता आने पर सर्वण मन आगे में लगेगा तो कर्म त्याग ना होगा उसको माना विविधियों संयासी बनेगा कहना है तो नष्कर्म सिद्धि प्राप्त करेगा वो सिद्धि प्राप्त जब हो गया नष्कर्म सिद्धि कर्माभाव भवस्था तक पहुंचाया पहले कर्म किया अंधकर्म की शुद्धि हो गई ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ गई कर्म को त्याग दिया त्यागने के पश्चात और ब्रह्म प्राप्त करना है उसने सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा बोध में जिस प्रकार परम को प्राप्त करता है सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो मेरे से समझो जिस प्रकार परम प्राप्त हो उसको सुनो समाज से नहीं वो मैं बताऊंगा संक्षेप से बताऊंगा सिद्धि प्राप्त के बाद ब्रह्म प्राप्ति में क्या करना पड़ेगा बीच में माने बड़ा बर्माश्रम विधित कर्म के माध्यम से अंतकर्म की शुद्धि हो गई ईश्वरपूर्ण कर्म किया बुद्धि शुद्ध हो गई ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ गई और ज्ञान में जाने की योग्यता आ गई उसमें ज्ञान की तरफ उसके पश्चात कर्म को त्याग दिया उसने नष्कर्म सिद्धि में गया और नष्कर्म सिद्धि के पश्चात ब्रह्म प्राप्ति होने उसका भी भाव में पहुंचना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे कहूंगा समाज से बोलोगा बोला है बोलेंगे तो आगे बोलेंगे बुद्धिया विशुद्ध तो है तो आज आगे आने वाले हैं कोई साधन कुछ है इतने के बाद भी साधन है तो क्या है तो आगे बताएंगे इसके अर्थ कर रहे थे आत्मा को जानने के लिए पूर्वाजी ने कहा ज्ञान साकार होता है कोई ना कोई आकार को लेकर होता है और किसी विषय को लेकर होता है ज्ञान का विषय भी होता है आकार भी होता है आत्मा आकार आत्मा का आकार भी नहीं है और आत्मा विषय भी नहीं है तो आत्मज्ञान कैसे होगा ज्ञान का स्वभाव है साकार को ग्रहण करना विषय को ग्रहण करना जानना वाले किसी विषय में जानना होता है तो आकारवान विषय में जानता है ज्ञान आत्मा में आकार भी नहीं विषय भी नहीं बनता किसी का कैसे आत्मज्ञान होगा यह प्रश्न था उसका उत्तर भाष्य में देते देते गए आत्मा स्वतः ज्ञान ज्ञान जाना हुआ होता है आत्मा को जाने बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकता आत्मा के प्रति प्रति छाया बुद्धि में पड़ जाती है आत्मा स्वच्छ पदार्थ है निर्मल है सूक्ष्म है बुद्धि पे से स्वच्छ है निर्मल है सूक्ष्म है इनको हटाने में प्रयत्न जितने भी शक्ति लगानी है अनात्म पदार्थ को दूरी करने के लिए आत्म प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं है आत्मस्वत्व तो प्राप्त है इसलिए आत्मा विषय न हो कैसे ज्ञान होगा कहा ना आत्मा का स्वतः ज्ञान है उससे विषय न होने पर भी आकार न होने पर भी स्वतः तो ज्ञान है फिर वादी के जो तो प्रश्न था आत्मा विषय बनता रहे आकार भी नहीं है ज्ञान कैसे होगा अरे बाबा आत्मज्ञान स्वाभाविक है उसमें जो प्रतिबंधक पर, है शरीर जो प्रतिबंधक पर अनात्म पदार्थ प्रतिबंध उनको हटाने का प्रयत्न करें स्थिति आत्म प्राप्ति के लिए कोई आत्म तो प्राप्त ही है उत्तर दिया गया अब तक आगे कहते हैं आत्मज्ञान से आत्म द्वारा प्रसिद्ध है। आत्मज्ञान भी प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध नहीं है आत्मा भी प्रसिद्ध है आत्मज्ञान भी प्रसिद्ध है किसके द्वारा आत्मा, आत्मा के द्वारा माना आत्मा की प्रसिद्धि तो आत्मा का ज्ञान भी तो हाँ प्रसिद्ध ही है जब आत्मा प्रसिद्ध है आत्मज्ञान भी प्रसिद्ध है आत्मज्ञान न होता तो आत्मा कैसा होता प्रसिद्ध है आत्मज्ञान से आत्म आत् तो द्वारा प्रसिद्ध होता है आत्मज्ञान भी आत्मा के माध्यम से प्रसिद्ध है तो वाक्य उपक्रम प्रमाणित आत्मज्ञान भी प्रसिद्ध है जैसे आत्मा प्रसिद्ध है उसी प्रकार आत्मा के द्वारा आत्मज्ञान भी प्रसिद्ध है इसलिए पूर्व में जो वाक्य आया था उपक्रम में आरंभ में नवम अध्याय की वाक्य वही यहां पर प्रमाणित करते हैं आत्मज्ञान भी प्रसिद्ध है राज विद्या राजगुम पवित्रम विधमत्वम प्रत्यक्षा परम धर्म सुशुभ कर तुम मध्यत्मा था पूर्व श्लोक में इधम तो देख गुहयतम प्रभुक्षा मन शो दे अत्यंत गोपनीय बात बताऊं कर्तुको ऐसा अत्यंत गोपनीय बात करके पूर्व में कहा उसकी बात कहते राज विद्या राज्य विद्याओं के राजा है जो बताने जा रहा हूं अर्जुन और गोपनीयों का भी राजा है जितने गोपनीय पदार्थ होते हैं तो समाज कहने लायक नहीं है अधिकारी को देख करके कहना होता है उसके भी राजा है ये ऐसा कहूंगा कहा प्रत्यक्ष अवगम धगवान प्रत्यक्ष है प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं जिसके लिए ऐसे तत्व को बताऊंगा आत्मा के बारे में कहा प्रत्यक्ष अवगम कहा प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाण स्वतः प्रमाण हो जाता है अपने आप जानते हैं जिस प्रमाण की आवश्यकता नहीं है पुष्पादि को जानने के लिए आदि की आवश्यकता है अपने को जानने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है इत्यादि कहा था तथा तो उत्तम इत्यादि कहा प्रत्यक्ष भगव धर्म कहा था गीताजे लोग अध्याद्धेश्वर भगवान के चु पंडितम म कहा कुछ अपने को पंडित मानते हैं बात में पंडित नहीं है आत्मा ने खर खस बोला हुआ है पंडित मानने वाले विद्वान हूं मानने वाले क्या करते हैं निराकारत्वाद तो आत्मवस्तु नौपयती बुद्धि का बुद्धि निराकार है यह आत्मत्व को प्राप्त नहीं कर सकती कहते हैं बुद्धि बन ज्ञान निराकारत्वात तो आत्मवस्तु आत्मा का आत्मा निराकार है इसी बुद्धि उसको प्राप्त नहीं कर सकती है, है, है। बुद्धि का विषय नहीं बन सकता आत्मनिराकार निराकार बुद्धि अतो दुस्साध्य है इसलिए संविज्ञान आत्मज्ञान दुस्साध्य है आत्मज्ञान होना मुश्किल है बहुत कष्ट है ये कितने मात्रा है एक मात्रा अनोकार कितने मात्रा है आधा व्यंजन आधा मात्रा है आगे फिर क्या है विसर्ग आ गया और नहीं और कितने मात्रा है एक मात्रा अभी कितने हो गया ढाई आगे विसर्ग आधा कितने मात्रा हुआ तीन मात्रा हुआ युवा में कितने मात्रा की गिनती करो यह कितने है आधा वह कितने हैं हैं वह एक है आधा कितने हुआ वा? वाह आगे क्या है वो कितने हैं वो एक है दो ए दीर्घ है ना नाले में है ए ओ ऐ सौ दीर्घ होते हैं दीर्घ हो गया दो मात्रा कितने मात्रा वे हो गए तीन आगे फिर विसर्गे र हो गया कितने साढ़े तीन, तीन हो गया यो में अधिक है इनाय में अधिक है अधिक है सूत्र में अल्पाक्षरम होता न होना चाहिए अल्प इन्ह नहीं कह करके जो व्योह कहा है ये सूत्रकार पाणिन महर्षि ज्ञापन करते हैं इन प्रत्याहार प्रथम अंकार के साथ नहीं बनता प्रथम अनुकार के साथ इन प्रत्याहार बनता तो यहाँ क्या कहना चाहिए इन्ह कहना चाहिए लाघविना नहीं इन्हों कहा है महर्षि नहीं क्या कहा हो इसलिए ना इन प्रत्याहार कौन से कार्य के साथ बनेगा पर कार्य के साथ इन प्रत्याहार कभी का प्रथम कार्य के साथ नहीं बनेगा ये ज्ञापित तो हुआ इसी सूत्र का यो ग्रहण करके ज्ञापक हुआ लाघव नहीं करके गौरव आचरण किया यदि इन प्रत्याहार बनता कहना चाहता इन लाघव है यो कहा है इसलिए भी इन प्रत्याहार में कितने बनाएंगे ई अगे उ इतने तो प्रथम अनुकारिक साथ नहीं बनेगा अभी इससे वो अ प्रत्यजादी होने से उभंग प्राप्त हो गया ना यंग प्राप्त हुआ यंग, यंग प्राप्त हुआ ई को यंग होना चाहिए यंग होगा तो अनेकाल सी सर्वस्व यंग अनेकाल है ना नहीं पूरा प्रधु को हटा करके यंग हो जाएगा होगा ना नहीं सर्वादेश होगा क्यों नहीं होगा गेच गीत है यंग यंग में कार्य से किसको होगा ई को होगा किसको ये को हो। हो होना चाहिए इति प्राप्ते प्राप्त होने के बाद ये सूत्र लगेगा ए रने का धात्व संयोग पूर्व नवती तदंतो तदंतोयो धातुस अंगस्य तदनस्यानेंगस यदु प्रत्यय ए अनेसपूर्वस्थ कितने पदवा तीन एहे क्या भी होती है षष्टी ईका षष्टि में एहे बनेगा के अगे ष्ठी में एहे बनेगा कौन बना सकता है सत्या ईका अगर एक कैसे बनेगा अगर अ खरीच हरी कहानी से नहीं होगा ये अगर सत्य में अः अस ये अगर अस कैसे सुधर गया हाँ घी संज्ञा होगी घेर गीत गुण हो जाएगा गुण ने पर आगे रसिंग हो जाएगा ऐह ए हे अनेक आच ये भी सत्यंत है असयोग पूर्व से भी सट्यंत है अनेक जिसमें वो अनेक होगा पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए ये ई कैसे होना चाहिए इवन धातु अवय संयोग पूर्व जिस इन के पहले धातु के अवय संयोग नहीं होना चाहिए अन्य अन्य कोई कोई धातु का मिलकर हो गया तो कोई आपत्ति नहीं जैसे आगे आए आएगा उन्नी उद उपसर्ग है धातु नी इवर्ण अंत में इसके पहले संयोग है या नहीं संयोग किन्तु धातु अवय संयोग नहीं न है धातु और का दकार उपसर्ग का है संयोग पूरा धातु अवयव नहीं होना चाहिए धातु अवयव संयोग पूर्व न भवती ईवना यहाँ प्रधि के ई के पहले क्या है के पहले ध ध संयोग है ना नहीं ध के पहले क्या है अः संयुक्त नहीं ऐसे जिस ई बनने के पहले धातु के अवयव रूप संयोग नहीं हो ऐसा जो ना हो पहले ईवन इसमें मिलेगा प्रदि शब्द में मिलेगा, मिलेगा? तु तदंत धातु क्या है दी। आ, दी। प्रदी नहीं हैदंत अनेकाच अंगी अंत में हो जो धी किसके अंत में है प्रधि वो अनेकाच है अंग है देखो तदंत अनेकाच आँच अंगसी अंग भी होना चाहिए अंग है उसको क्या होगा यण क्या होगा परमी क्या चाहिए अजादु प्रत्यय अजादी प्रत्यय पर हो यहाँ औे अजादी प्रत्यय मिलेगा है अजादी प्रत्यय धातु अव संयुग है संयुग असंयुग पूर्व है और अंग में अनेकाच आंच है धातु में अनेकाच होना जरूरत नहीं अंग में अनेक होना चाहिए अंग है अनेक उसको यौन हो जाएगा आजादी प्रत्यय हो तो प्रधि अगर ओ अभी यौ को बाध करके क्या होगा यौन हो जाएगा किस सूत्र से हाँ क्या सूत्र अभी यौन कर देना सीधा कहाँ करना है यौन जहा जहा आजादी प्रत्यय आएगा सर्वत्र पहले अच्छी स्नु धातु सूत्र से क्या प्राप्त होगा उसके बात करेगा बुरह सूत्र तो यौन होगा यौन होगा कहाँ कहाँ आजादी पते रहते क्या शब्द है प्रधि भ्याम कैसे तो लगेगा हम्मचन <स्था> झलियत सुपिचा कुछ लगेगा कुछ नहीं सीधा मिला देना सरल है ना नहीं यौन कर देना आजादी पते रहते से बोलना पड़ेगा क्या बने प्रधि हे प्रध्यम यहां भी यण हो जाएगा पूर्व नहीं लग गया तरस तो नहीं लगे सब उसको बात करके प्रध्यम प्रध्य दिणी दिणी आ, भ्या, भ्या फिर बोलो चतुर्थ कह क्या बना ए आई ऐ कहाँ से यार प्रध्ये क्या मानेगा ऐ आठ आगम होगा ना नहीं आद्या लगेगा नदी संज्ञा हुई क्या रू बनेगा आगे हम्म आगे प्रधि नाम नाम किसने बोला प्रध्यान पीछे वाले थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा सुनाई पड़ेगा यहाँ तक तो फिर सच बोलो प्रध्य नहीं वाह फिर बोलो हाँ विसर्ग है पीछे वाले बोलो विसर्ग है विसर्ग नहीं हाँ बोलो प्रध्य हम्मे सप्ताह तो में क्या बनेगा एक वजन में हाँ यहाँ भी यान हो जाएगा किस सूत्र से क्या सूत्र कितने स्थान में यान हुआ गिनती करो बोलो हाँ जो एक बार बोल रहे हैं बार बार नहीं बोलो तेरह चौदह कोई है ये बोलो पहले बार नहीं बोलो <laughs> कितने पंद्रह पहले कितने था तो पंद्रह आ गया अभी कितने है? फिर बोलो पंद्रह चौदह कहते कभी पंद्रह कहते चौदह नहीं चौदह वाले को कोई समर्थन नहीं करते <laughs> गिनते करो फिर <laughs> कितने है पंद्रह पंद्रह चौदह नहीं पंद्रह से काम हो गया था बोलो कैसे पंद्रह बताओ तेरह तेरा कौन हुए अच्छा लिख कर देखा दो तेरह चौदह पंद्रह कहते ना लिख कर देखा जल्दी लिखो खाली प्रत्यय लिखना रूप नहीं <coughs> प्रत्यय लिख दो आजादी प्रत्यय दो मिनट के अंदर लिख कर देखा कितने तेरा गलत है हाँ क्या लिखा बोलो कितने हुआ तेरा गलत है कितने बोलो पंद्रह हो गया अच्छा पंद्रह वाले कोई है हैं? हाँ पंद्रह है, है. संबोधन में दो है ना संबोधन है प्रथम भी संबोधन में कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे चार हो जाएंगे फिर टाँगें घसी गस कितना हुआ टाँगें घसी गस कितना हुआ चार चार चार आठ हुआ ओ शाम उस कितना होगा? कितने हुआ है हाँ दो आएगा वो शाम गी ओस चार हो गया तो कितने हुआ प्रथमा द्वितीय में चार हुआ है ना तो आम हाँ हाँ तो प्रथम तो कितने हैं संबोधन में चार हो गया और द्वितीय में तीन कितने हो गया चार आगे टांगे घसी घस गस। कितने हुआ ग्यारह हुआ आगे ओ शाम कितने पंद्रह स्थान में यौन हो जाएगा पप्यौ पप्य हे हे पप्य पप्यम पप पप्य आगे पप्या Hmm. देखो दे दिया शेषम पपीवथ रूप दे करके अब सब बराबर है एवं ग्रामणी ग्रामणी एक शब्द है ग्रामम नामी किंतु घी आने पर इसमें एक सूत्र लगेगा क्या सूत्र लगेगा गे राम नद्याम नी व्य शब्द आया घी को आम हो जाएगा आम होने पर ग्रामी अगर आम क्या सूत्र लगेगा यंग हो जाएगा ए यण ए क्या लगेगा क्या रूप बनेगा क्या बनेगा ग्राम अरे बाकी सब बराबरी बोलो सुरु बोलो ग्रामणी ही ग्रामन्या। न्या। ग्रामन्या। न्या। में क्या बना आम कैसे कहा से आया नदी संज्ञा है नदी संज्ञा है ना नहीं नदी संज्ञा नहीं नदी संज्ञा है नहीं आगे वो नहीं बोलो नदी संज्ञा है नहीं पहले बोलो हाँ ये निश्चय पहले करो नदी संज्ञा है अथवा नहीं वहां नहीं कहना नदी संज्ञा है गेराम नदी में नहीं में लगेगा क्या है निमित्त नी ये राम नी आया आ, एक नी धातु प्रापण क्या धातु है था नयति लेता है नेता बनता है नेता नयति ये नी धातु का बनता है लाव आनय नेता नयति बनता है ये नी धातु से कूप करेंगे तो नी हो गया एक प्रातिपदी को समाचार सु आने पर ये धातु के यही स्त्रीलिंग शब्द है नहीं ज्ञान तो है हालांकि आपसे लोप होगा सो सो रहेगा सुसर्ग हो जाएगा क्या रूप बनेगा नी ही नी।, नी अगर अव आएगा अव आए आने पर पहले कौन सी ज्ञान प्राप्त है उसके बाद करेगा प्रथम है वह पुरुष उसको निषेध करेगा दीर्घा जसीच निषेध करेगा उसके बाद तो प्राप्त होगा अच्छी स्नुता तुम रूबान यो रूबांग उसको बात करेगा ये बात नहीं करेगा वो कहता है अन्य कांच होना चाहिए अंग में इसमें अंग में अनेक है कितना से देखो अनेक आच हो किम नी ये अनेक आज है तो यौन होगा ए रने काज सूत्र लगेगा नहीं लगेगा तो इकोणस यौन हो जाएगा इकोनिश को कौन बात करेगा प्रथम पुरुष उसको निश्चय करेगा उसके बाद करेगा अच्छे सुधार से यंग हो जाएगा अजादी प्रत्यय आएगा तो क्या होगा यंग नी के अगर, अगर, अगर, अगर नी को यंग करेंगे तो ये को होगा ये। मिला दियो क्या मानेगा निश हो जाएगा यंग होने पर नी ही नि सब स्थान में करना यंग कर देना केवल गि आने पर नहीं निशब्द है ना हाँ कुछ नहीं गीह तो नहीं है गे राम क्या गे क्या क्या होगा गे राम को क्या हो जाएगा आम आम नी अगर यंग करो तो क्या बनेगा नियाम आम, आम में अमी पूर्व प्राप्त है किन्तु उसको परत्वाद क्या हो जाएगा यंग किस अच्छे देखो लिखी दे अमी सस तू पर अमी पूर्व प्रथम पूर्व दोनों से पर होने के कारण आम में यंग होगा सस में क्या होगा यंग होगा अब इसको यंग होने पर रूप नीहि गया किसे हे नीहि हे इति हा दीया नियम इति तो कोई फिर बल निया ओता वसाने ब्रह्म विष ग्रामीणी शब्द में णत्व होता है नयति ग्राम पूर्वक नि धातु है निधातु के नकार को करने के लिए अग्र ग्रामाभ्याम नयते है नयतेर्ण अग्र और ग्राम से पर नी के न को नत्व करने के लिए अग्र नत्वम। के ना ग्राम अभ्याम ग्रामाभ्याम नये तिर नत्व न हो जाएगा ग्रामीणी ही बनेगा ये सप्तम एक वचन में इसका गे राम नद्याम बन गया आजाद भी अति पर रहते ग्रामी शब्द में क्या होगा यंग होगा यण होगा यण होगा, होगा। अनेकाच के नी ही पण धातु से कोई भी करेंगे नी धातु है संयुक्त पूर्व भी नहीं है इकार धातु है अंग भी है किन्तु अनिकाच अंग नहीं होने से ए रनिकाचो संयुक्त पूर्व से सूत्र नहीं लगा नहीं लगने से अचिषु धातु सूत्र से यंग हो गया ये भी भूल दिया था इसको बोलो नी ऊ नि हे नी इति नियम, नियम, गेरा नियम, न्यो क्या सूत्र लगा सपने में गेराम नद्याम नि असहयोग पूर्व पूर्वस्य किम एक हे सुश्री शब्द या यक्री शब्द सुश्री सुष्टु श्रयती थी सुश्री सुप्रक शिव से कोई हुआ सुश्री सुश्री में सु आने पर श्री में जो ईकार धातु का है त है ज्ञत है नहीं से सुप होगा विसर्ग रहेगा हाँ और हृष्य हो जाएगा संबोधन में अम्बारथ नदी हृष्य नदी संज्ञा हो गया नहीं क्यों नहीं स्त्रीलिंग नहीं सुष्टु श्राय थे सुष्टु श्री ऐसा करेंगे तो अलग अल सुश्रयते एवं किरणादि तो विसर्ग होगा सुश्री ही औ आने पर एक करता है प्रथम एवं पूर्वसवर्ण उसका निषेध करेगा है क्या दीर्घा जसीच उसके बाद प्राप्त होगा अशिष्ण प्राप्त होने के पहले क्या प्राप्त है दीर्घा जैसे कर करेगा प्रथम पूर्व प्राप्त क्या होगा प्रथम पुरुष को निषेध हो गया फिर प्राप्त होगा प्रथम पुरुष को प्राप्त निषेध होने के बाद एकोणच की प्राप्ति है उसके बाद करेगा अच्छे स्न धातु से यंग अंग उसको बात करेगा ए रनिकाचो संयोग पूर्व से अने अंग में संयोग है अंग संज्ञा है ये इकारा रहे तो ए रनिकाचो संयोग पूर्व से लग जाएगा संयोग है या नहीं तो सूत्र क्यों नहीं लगेगा हाँ ए रनिकाचो असंयोग पूर्व से असंयोग नहीं असंयोग योग से असंयोग है पूर्व या संयोग है ई के पहले स और रसंयोग है वो धातु कावय में धातु अवय में है इसलिए यहाँ ए रनिकाज सूत्र से यन नहीं तो होगा तो यंग होगा आजादी माने पर क्या होगा यंग हो जाएगा अब में क्या बनेगा सुश्री सुश्रीय ष्ट में क्या बनेगा सुश्रिय सुश्रिय सुश्रिया नोट नहीं होगा बोलो से सुश्री इति शस सुस्रिय